फिर उसी विषय को तथा परमेश्वर उपासना विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो जगदीश्वर घटपटादिकों को जैसे सूर्य वैसे सबके आत्माओं को प्रकाशित करता है जो उसके भक्त हैं वे उससे भिन्न की उसके स्थान में नहीं उपासना करते हैं वे सर्वव्यापक परमेश्वर को जान और वह हमें निरंतर देखता है ऐसा मानकर अधर्माचरण नहीं करते हैं जिन्हें निरंतर धर्म ही का अनुष्ठान करते हैं उनके आगामी पापाचरण की निवृत्ति और योगज सिद्ध विज्ञान के होने से मुक्ति होवेगी ही औरों का नहीं यह निश्चय है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे पक्षपात रहित वीर पुरुष और औरों के लिए भय देने वालों को निवार के प्रजाओं को सुखयुक्त करते हैं वैसे उपासना किया हुआ सर्वज्ञ ईश्वर सब ओर से दुष्टाचरण से निवृत्त कर श्रेष्ठ आचार में प्रवृत्त कर अभय मुक्ति पद को प्राप्त कराकर सब मुक्त जीवों को आनंदित करता है इस कारण वही सबको उपासना करने योग्य है फिर पढ़ाने और पढ़ने वालों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ विद्यार्थी जन पढ़ाने वालों से यह कहें कि आप यहां आइए सर्वोत्तम आसन पर बैठ के हमने पढ़े जो शास्त्र उनमें परीक्षा कीजिए भावार्थ जो विज्ञान वृद्धों की सेवा करते हैं वे तीव्र बुद्धि हुए विद्वान होते हैं भावार्थ जो विद्यादि गुणों में प्रधान पुरुष का सत्कार करते विद्या देते और दूसरों से लेते हैं वे परीक्षक होकर औरों को विद्वान करते हैं अब विदुशी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जितनी कुमारी हैं वे विदुषियों से विद्या अध्ययन करें और वे कुमारी ब्रह्मचारिणी विदुषियों की ऐसी प्रार्थना करें कि आप सबों को विद्या और सुशिक्षा से युक्त करें भावार्थ सब विद्वान जन अपनी-अपनी विदुषी स्त्रियों के प्रति ऐसा उपदेश दें कि तुमको सबकी कन्याएं पढ़ानी चाहिए और सबकी स्त्री अच्छे प्रकार सिखानी चाहिए अब स्त्री पुरुष के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे विद्वान पुरुष कुमार ब्रह्मचारियों को अच्छी शिक्षा से पढ़ावें वैसे विदुषी स्त्रियां कुमारी ब्रह्मचारिणी स्त्रियों को अच्छी शिक्षा से पढ़ावें भावार्थ सब मनुष्यों को पुत्रों के अध्यापक और पुत्री की अध्यापिकाओं को निरंतर नियुक्त करना चाहिए जिससे स्त्री पुरुषों में पूर्ण विद्याओं का प्रचार हो भावार्थ अध्यापक और उपदेशकों से जैसे सूर्य और भूमि सबको सर्वथा उन्नत देते हैं वैसे स्त्री पुरुषों में विद्या अच्छे प्रकार विस्तारितनी चाहिए भावार्थ अध्यापक और उपदेशकों के समीप और निर्दोष विदुषी स्त्री हो जिससे दोनों स्त्री पुरुषों में विद्या और उत्तम शिक्षा तुल्य हो इस सुक्त में, में अध्यापक और अध्ययन करता सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु परमेश्वर उपासना और स्त्री पुरुष के क्रम वर्णन होने से इस सुुक्त के अर्थ की पिछले सुकतार्थ के साथ संंगत समझनी चाहिए यह एकताली समा सुुक्त और दसमा वर्ग समाप्त हुआ अब तीन रिचा वाले बयालीच में सुुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से उपदेशक के गुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा लंकार है जो उपदेशक जैसे बल्ली नाव को पहुंचाती है वैसे सब मनुष्यों को उपदेश के लिए प्राप्त होता वा उपदेश करता हुआ पक्षी के समान भमता है उस सुमंगला चरण करने वाले के लिए कोई कांत भंग न हो इसलिए राजा को उपदेशकों की रक्षा करनी चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे शयन पक्षी आदि खर अन्य पक्षियों को मारते हैं वैसे कोई उपदेशक को पीड़ा मत दे जिससे वह सुख और कोशलता से सर्वत्र उपदेश कर सके भावार्थ शुद्धा चणों के करने वाले सत्यवादी महात्मा जहां उपदेश करते हैं वह चोर आद दुस्त नस्त होकर सब बहुत सुख बड़़ता है इस सुक्त में उपदेशक के गुरों का व़न होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुकतार्थ के साथ संंगत जाननी चाहिए यह 42वां सुक्त और 11वां वर्ग पूर्ण हुआ अब तीन ऋचा वाले 43वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में फिर उपदेशक के गुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे पक्षी ऋतु ऋतु में नाना प्रकार के शब्दों का उच्चारण करते हैं वैसे शिल्पी जन डर को छोड़कर अनेक विद्या के प्रकाशक शब्दों को कहें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे वेदवक्ता विद्वान जन नियमों से पाठ और वेदोक्त आचार को करते हैं जैसे उपदेश करने वाले इस्त्री पुरुष सबकी उन्नत के लिए सरवदा सत्यों पदेश करें, जिससे सब के सुख सब और से बढ़ें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है, जो विद्याओं को सुनकर मनन करते हुए पढ़ाते और सत्य को जा औरों को उपदेश करते हैं वे सबके कल्याण करने वाले होते हैं इस सुक्त में उपदेशकों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 43वां सुक्त 12 वर्ग और चौथा अनुवाद और दूसरा मंडल समाप्त हुआ अथ मंडलम ओम विश्वानि देव सवितर दुरीतानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव अब तीसरे मंडल का प्रारंभ है उसके प्रथम सूक्त के आरंभ के प्रथम मंत्र में विद्वानों की प्रशंसा कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपतोपमा अलंकार है जो मनुष्य ऐश्वर्य की करनी की इच्छा करें वे विद्वान की संगत से शरीर को निरोग रखकर अपने को विद्वान बनाके अग्नि आदि की पदार्थ विद्या से कार्यों को सिद्ध करें फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्य अवश्य विद्या से उत्तम शिक्षा पाई हुई वाणी को बढ़ाकर महान विद्वानों के समीप से अच्छे शिक्षित होकर पृथ्वी के राज्य करने की चाहना करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे विद्वान जन योग विद्या से अपने आत्माओं में ज्ञान का प्रकाश देख औरों को दिखलाकर ज्ञान से उन्हें बढ़ाते हैं वैसे मनुष्यों को जिस प्रकार पुत्रों को विद्या पढ़ाना चाहिए वैसे ही पुत्रियां भी विद्या संपन्न करनी चाहिए जैसे भाई जन विद्या अभ्यास करें वैसे भगनी भी ऐसे ही अत्यानंद मिल सकता है अब स्त्री पुरुष के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सात स्त्रियां एक पुत्र की वृद्धि करती हैं वैसे जो अग्नि विद्या को जानकर ऐश्वर्य की उन्नति करते हैं वे महिमा को प्राप्त होते हैं फिर पुरुष विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जब तक तुम्हारे दृढ़ अंग वाले शरीर पवित्र बुद्धियां धर्मात्मा आप्त विद्वानों का संघ जितेंद्रियता से पूर्ण आज नहीं होती तब तक अतुल लक्ष्मी और विद्या नहीं होती ऐसा जानना चाहिए अब स्त्री पुरुषों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो समान रूप वाली स्त्रियां अपने अपने समान पतिओं को अपनी इच्छा से प्राप्त होकर परस्पर प्रीति के साथ संतानों को उत्पन्न कर और उनकी रक्षा कर उनको उत्तम शिक्षा दिलाती हैं वे सुखयुक्त होती हैं जैसे परा पशंति मध्यमा वैखरी और कर्म उपासना ज्ञान प्रकाश करने वाली तीनों मिलकर सात वाणी सब व्यवहारों को सिद्ध करती हैं वैसे विद्वान स्त्री पुरुष धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध कर सकते हैं भावार्थ जैसे नदी और समुद्र मिलकर रत्नों को उत्पन्न करते हैं वैसे स्त्री पुरुष संतानों को उत्पन्न करें अब विद्या जन्म की प्रशंसा को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है जैसे उत्तम शिक्षा पाए हुए सज्जनों की वाणी जल के समान कोमल और सरस होती है जैसे ब्रह्मचारी बलवान होता है वैसे संतानों को चाहिए की विद्या सुशिक्षा को अच्छे प्रकार ग्रहण कर बलवान और सुशील होवे भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे अंधकार में स्थित वस्तु नहीं दिख पड़ती जैसे दीप से प्राप्त होती वैसे पिता के शरीर में वर्तमान जीव गर्भ में स्थिर हुआ नहीं दिखता और जब इसका जन्म होता है तब दिखता है इस प्रकार जो मंगला चरणों से मित्रों के साथ जिद्याओं का ग्रहन करता है वह आत्मा को जान बड़ा होता है भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जब माता-पिता गर्भ को धारण करते हैं और उसकी रक्षा कर दुग्धपान आदि से बढ़ाते हैं वैसे स्त्री पुरुष प्रीति को बढ़ाकर गर्भ को धारण कर उसे अच्छे प्रकार पाल मनुष्यों के हित के लिए अपने संतानों को विद्या ग्रहण करावे